पश्य ओम द्रम कर्णे स्निया भद्र पश्येक्ष स्थिरंगेस्तवाईश अथीय पांडुपोपनिषद सप्तम मंत्र के अवतरण भाष्य के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ है जिसमें सप्तम मंत्र में ये जो विश्व तेजस प्राग्ञ तीन अवस्था जो उपाधि विशिष्ट अवस्था है इनके निषेध के द्वारा उस आत्मा के ज्ञान करवाना निषेध के माध्यम से इतर भी आवृत्ति के माध्यम से वास्तव में आत्मा का स्वरूप विश्व भी नहीं है तेजस भी नहीं है प्राग्ञ में नहीं है ऐसा करके बदलाना है इसके लिए आरंभ हुआ था भाष्य में चल रहा था एवं तरही प्राणाली सर्वत्वाद शब्दवादी न प्रतिषेध रही सिद्धांत ने कहा प्रतिषेध के माध्यम से ही उसका ज्ञान कराना है तुर्य का नाम तो प्रज्ञ न बहिष इत्यादि के द्वारा तो वो विश्व भी नहीं तेजस भी नहीं ऐसा करके बतलाना है कहा पूर्वक्ष बोलता है तब सभी विकल्पों का आश्रय है विश्व विकल्प जो प्राण आदि संपूर्ण विकल्पों का ये यदि आश्रय है अधिष्ठान है स्थिति पे क्या होगा तो शब्द वाच्य तो आ जाएगा जो अधिष्ठान होता है वो शब्द का वाच्य होता है कैसे घट आदि होते हैं जल आदि का आधार होते हैं अधिष्ठान हो जाते हैं तो वो वाच्य है घट शब्द का वाच्य बनता है वैसे तुरी अभी वाच्य बनेगा संख्या प्रतिशत के बारे में होगा विधि मुख से ही प्रतिपादमा यह पूर्वाधिक काम कर तरह प्राणादि सर्व विकल्प प्राणादि संपूर्ण विकल्पों का प्राण सब्देशा के आत्मा को लिया हुआ है संपूर्ण विकल्प संपूर्ण संसार का विकल्प का आश्रय यही है उसी में कल्पित होता है शुद्ध भी कल्पित है सारा संसार में तूर्य से जो चतुर्था है तूर्य आत्मा शब्दवाद से शब्द वाद आ जाएगा न प्रतिषेध ही प्रतिषेध के द्वारा उसका ज्ञापन नहीं होगा विधि मुख ही होगा ऐसे पूर्वाधिक शंका है प्रत्यय न प्रतिषेध ही प्रत्यायत्म प्रतिषेध के द्वारा ज्ञान कराने इष्ट नहीं होगा उधर का आधार आदि प्रदे जैसे जल का आधार घट होता है वो शब्द तो होता है उसमें विधि मुख प्रतिपादन होता है घट का शब्द का जो आधार जल का आधार जो घट गात होता गात है उसका इसी प्रकार संपूर्ण विकल्पों का आधार यदि है कल्पना का तो आधार है तो शब्द आए ये पूर्वादि का कहना है तो सिद्धांत आदि न शब्द वाच्य असक्ता क्यों प्राणादि विकल्प से असत्वाद जिसका आधार बनना है आत्मा में जिन वस्तु का आधार बना वो वस्तु में वो वस्तु है ही नहीं दृष्टान्त तो पूर्वादि ने दिया जल और घट का दिया वहां तो व्यावहारिक सत्ता वाले सम में है क्योंकि यहां पर विषम सत्ता है एक आत्मा तुर आत्मा पारमार्थिक सत्ता आधार पारमार्थिक सत्ता है और आधे जो है जो उसका आरोप कर रहा है वो आरोपित है ये सिद्धांत कह रहे नाम शब्द वाच्य तो नहीं आ सकता क्यों प्राणादि विकल्प जो प्राणादि संपूर्ण विकल्प ऐसा सारा जगत विकल्प है असत्वाद वास्तव है ही नहीं वो शुक्ति का आदिशु रजराधे जैसे शुक्ति में तीनों काल में रजत होना संभव नहीं है ठीक इसी प्रकार कुछ शुद्ध आत्मा में जगत होना संभव ही नहीं जल ही नहीं तो क्या आधार बनना उसमें इसलिए अधिष्ठान भी वास्तव में अधिष्ठान भी नहीं बनता जो तो शुद्ध आत्मा है वास्तव में वस्तु हो तो अधिष्ठान बने जल हो तो घटक आधार बने वास्तव में जो कल्पना मात्र है वस्तु नहीं है जैसे शुक्ति के आदि में रजत आदि की कल्पना करते हैं उसी प्रकार है शुद्ध आत्मा जगत की कल्पना हो रही है ये सिद्धांत ने कहा नहीं सदस्यो संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त अवस्तुत्वाद एक सत और एक असत दो का संबंध होता नहीं मान तुरीय शत है और बाकी जो जिनके वहाँ बैठाना है वो सब असत है कल्पित है सदस्यो संबंध न शब्द प्रति व्यवहार जो सद और असद का जो संबंध होता है वो शब्द के प्रवृत्ति के निमित्त के भागीदार नहीं होते शब्द निमित्त के प्रयोजन नहीं होते है सत और असत का संबंध कल्पित संबंध है वास्तव में संबंध ही नहीं, नहीं सदसत संबंध जो सत और असत का संबंध है, या सत से लेना ले है तुरीय आत्मा और असत से लेना है प्राणादि विकल्प जितने भी संसार विकल्प हैं सब इन दोनों का संबंध जो होगा वह शब्द प्रवृत्ति निमित्त न भगवती अवस्तुत्व शब्द के प्रवृत्ति के निमित्ता नहीं बनते हैं क्यों वस्तु ही नहीं वो वस्तु हो, हो। क्योंकि विद्यमान वस्तुओं के परस्पर आधार आधे भाव होता है घट और जल आधार आधे भाव है किंतु यहां पर जगत कल्पना है ही नहीं ब्रह्म सत्य है दोनों का आधार आधे भाव होना संभव ही नहीं तो संबंध ही नहीं है इस कहा शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग अवस्तुत्व एक नंबर टिप्पणी निमित्ता में कहते निमित्व तो भाग ऐसा माने भाव प्रधान त्व तो प्रत्यय लगाएंगे तो अच्छा होगा ये कहा आगे बात से में कहते हैं ना भी प्रमाणांतर विषय अन्य प्रमाण का प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय भी नहीं होता स्वरूप कवादिवत रूढ़ आदि शब्द का, का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं है शब्द प्रवृत्ति के जो तूर्य के लिए शब्द प्रवृत्ति करना चाहेंगे कोई शब्द के माध्यम से काम विधि मुख्य करना चाहेंगे तो पांच में से कोई एक साधन लेना होगा निमित्त लेना होगा या तो संबंध लेना होगा या रूढ़ लेना होगा या जाति या क्रिया या गुण ये सब लेना पड़ेगा किंतु वहां कुछ भी नहीं हो सकता ही है। कहते हैं ना भी प्रमाणांतर विषय संबंध को छोड़कर अतिरिक्त जो तो प्रमाण रूढ़ी आदि जितने भी होंगे उसका विषय भी, भी नहीं हो सकता अवतुरी आदमा इसलिए निषेध मुख्य ही उसका प्रतिपादन होना है नहीं स्वरूपेण के जैसे स्वरूप था प्रमाणांतर का विषय भी नहीं जैसे गो आदि बन जाते हैं एक रूढ़ है प्रत्यक्ष का विषय बन जाता है गो तो उसको रूढ़ रूढ़ी के माध्यम से बोला जाता है गो बोला जाता है ऐसा भी नहीं कर सकते एक बात। आप आत्मा निर्पाधिक गादी है का आत्मा कैसा है निरपाधिक वस्तु है तो उसमें रूढ़ भी नहीं कर सकते है और गवादिपत ना भी जाति मत जैसे गो में गुत्व तो जाती है उस जाति को लेकर एक गाय है करके परिचय कराया जा सकता है अन्य जातियों से भेद किया जा सकता है क्योंकि ब्रह्मा में ऐसी जाति भी नहीं है तो ब्रह्मा को किसी भिन्न कराया जाए शब्द तो प्रवृत्ति का निमित्त जाति है वहां भी जाति वो जाति, जाति नहीं वहां कहा गवादि वक्त ना भी जाति वक्त गो आदि के समान जाति भी नहीं है ब्रह्म भी जाति वक्त तो भी नहीं है जातिमान होता है। तो जाति को लेकर के शब्द प्रवृत्ति का निमित्त बनाते वो भी नहीं है क्यों अद्वितीय ना सामान्य विशेष का वो अद्वितीय है सामान्य नहीं विशेष भी नहीं जाति भी नहीं व्यक्ति भी नहीं ऐसा दोनों कहना बनता नहीं सामान्य नहीं विशेष भी नहीं दोनों का भाव है ना भी क्रियावत एक क्रिया से भी व्यक्ति को पहचान कराया जाता है विधिमुख से किंतु ब्रह्म में क्रियावत्व धर्म भी नहीं है उस भी नहीं क्यों पाचक आदि ऐसे पाचक बोलते हैं क्रिया को लेकर के व्यक्ति को पाचक बोल देते हैं भंडारी तो है पकाने वाला है ऐसा भी होना नहीं है क्यों वो ब्रह्म कैसा है अभिक्रिय है शुद्ध तुरिया ब्रम अभिक्रिय है तो क्रिया को लेकर के भी विधि से उसका प्रतिपादन करना संभव नहीं है ना भी गुण को लेकर के भी व्यक्ति का परिचय कराया जाता है ये काला है एक हो है इत्यादि बोला जाता है ऐसा गुणवत्ता धर्म भी नहीं है क्यों नीलादिव नीलादिव गुणवत्ता में तो बिना नीलादि के समान नीलो घटा बोलते हैं गुणवान होता है घर तो इत्यादि भी नहीं हो सकता वो जो तुरीय ब्रह्म है निर्गुण है इसलिए शब्द प्रवृत्ति के निमित्त जितने हैं पांच है कोई भी इसमें चलना नहीं इसलिए निषेध मुख्य के द्वारा ही इसका प्रतिपादन होना है विधि से नहीं होना इसलिए निक्मा न बह प्रमा इत्यादि मंत्र ये चर्चा करेंगे टीका से देखिए पूर्वादी ने अनुमान किया था टीका में यदि अधिष्ठानत्म तुरीय श्रेष्ठम जगत कल्पना के अधिष्ठान यदि मान लिया तुर्यात्मा को तो इष्ट है तरी बाच्यम बाच्य होगा क्यों अधिष्ठान तुरीयम बाच्यम अधिष्ठान ये बाच्यत्व तत्र अधिष्ठान ये अधिष्ठान तत्रा घट घटाधि घट में अधिष्ठानत्व तो है जल का आधार बनता है तो भी है अगर वह अधिष्ठानत्व यदि है जगत कल्पना का अधिष्ठान यदि होता है ब्रह्म तुरीय ब्रह्म तो बाच्य बनेगा तब विधिमुख से उसका प्रतिपादन होना चाहिए फिर से क्यों एक प्रश्न प्रक्रम भंग से आक्रम था नात प्रज्ञम के माध्यम से निषेध मुख से करने का प्रक्रम था आरंभ उसका विरोध हो जाएगा जो पूर्वाधि का इति कहा एवं तरी इत्यादि कहा आश्रम कहा उसने एवं तरी जब कल्पना का अधिष्ठान माने के तो उस स्थिति में क्या होगा प्राणादि सर्व विकल्प प्राणादि संपूर्ण विकल्पों का, का होने से अधिष्ठान होने से आश्रय होने से तूर्य से सौवाच्यूर्य सौगा न प्रतिषेध ही प्रत्यायत उस स्थिति में प्रतिषेध के द्वारा नंत प्र न ईश्वर के प्रतिषेध के माध्यम से ज्ञान कराना नहीं चाहिए विधि मुख से कराना चाहिए जैसे उदय का आधार उदय का आधार आदे जैसे जल का आधार घट को बाच्य प्र, प्रतिपादन किया जाता है अधिष्ठान है वैसे ब्रह्म भी अधिष्ठान कहा जगत कल्पना के अधिष्ठान कहा उस स्थिति में विधि मुख से प्रतिपादन होना चाहिए ये पूर्वादी ने कहा ठीक है सिद्धांति पूछते हैं किम प्रातिभाषिकम अधिष्ठानत्म हेतु कृतम किम वाव तात्विकम पूर्वादी का जो अनुमान है पूरी ब्रह्म वाच्य होता है क्यों अधिष्ठान होने से जो अधिष्ठानत्व का हेतु बनाया तुमने क्या प्रातिभाषिक अधिष्ठानत्व ब्रह्म में ही कहना चाहते हो अथवा तात्विक वास्तविक अधिष्ठानत्व कहना चाहते हो तो अधिष्ठानत्व तो हेतु दिया अनुमान में प्रातिभाषिक अधिष्ठानत्व तो हेतु कृतम तो या क्या तुमने ऐसा किया हेतु बनाया प्रादिभाषिक अधिष्ठानत् तो कल्पित अधिष्ठानत्व तो।, तो कल्पित अधिष्ठान में तो कोई आपत्ति आने वाली नहीं है और तात्विक अधिष्ठान हो नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता है जो वस्तु विकल्पित है उसका अधिष्ठान ब्रह्म ने होना ने तात्विक नहीं वस्तु हो तो तात्विक अधिष्ठान बने जिसको रखना है वो वस्तु नहीं यही सिद्धांत कहेंगे या तो दो प्रश्न कर दिया सिद्धांत है कि प्रातिभाषिकम अधिष्ठान हेतु कृतम कि तात्विकम क्या प्रातिभाषिक अधिष्ठान को हेतु बनाया है अनुमान में अथवा वास्तविक नाते प्रातिभाषिक अधिष्ठान लेकर के दोष दे सकते क्यों तस्वत्विक वाच्यत्व तो असाधकत्व यदि काल्पनिक का अधिष्ठानत्व तो है प्रातिभाषिक अधिष्ठानत्व तो है वो वास्तविक बाच्यत्व तो को सिद्ध नहीं कर सकेगा माने जो हेतु दिया तुमने प्रादिभाषिक अधिष्ठानत्व तो है तो उसमें तात्विक बाच्यत्व साधकत्व वास्तव में तो तो तो जो बाच्यत्व तो है उसके साधक नहीं बनेगा साधिक सिद्धि नहीं कर पाएगा बाच्यत्व काल्पनिक तो बोलो तो कोई आपत्ति नहीं है अतात्विक हेतु अगर अतात्विक वाच्यत्व है अतात्विक अतात्विक हेतु अधिष्ठान अतात्विक बातच्य मानव के ब्रह्म में तो न पर विरोध का विरोध नहीं वास्तविक तो तात्विक तो तो नहीं है ना बाच्यत्व काल्पनिक है कोई आपत्ति नहीं प्रथम तो खंडित हो गया मान प्रादिभाषिक अधिष्ठान द्वितीय पक्ष दिल हो गए वास्तविक है उसके यदि अधिष्ठान मानोगे ब्रह्म में तो स्थिति उस में उसके हेतु बना हो तोरीये कलदिवस्तुवाद प्रतिगिकात्गा दूषय अगर द्वितीय मानवे वास्तविक अधिष्ठान तो मानोगे अधि जो दिखाई पड़ते हैं, सुक्तिक रजत आदि की कल्पना होती है सुक्ति का आदि सु कल्पित रजदादे कल्पित रजता में जो रजत की चांदी की कल्पना करते हैं वस्तु ने अवस्तु है रजत अवस्तु है अवस्तुत्वाद और अवस्तुत्व अवस्तु होने के कारण उसी प्रकार जिस प्रकार उसी प्रकार तुरीय तुरीय आत्मा में भी कल्पित पर अवस्तुत्वाद ये जो कल्पित प्राणादि होंगे वस्तु नहीं होंगे वस्तु होंगे अवस्तु होने से तत्प्रतियोगिक अधिष्ठान से तात्विक जो तात्विक दिखाना है ब्रह्म में तात्विक संबंध को दिखाना है तत्प्रतियोगी से लेना है कल्पित प्राणादिक प्रतियोगी संबंध दिखाना है ब्रह्म में संबंध दिखाना है तो उसका प्रतियोगी जिसमें संबंध जाएगा वो अनुयोगी जिसका संबंध जाएगा प्रतियोगी तो काल्पनिक जगत के अगर संबंध ले जाना चाहोगे तो इस काल्पनिक प्रतियोगी जगत प्रतियोगी अधिष्ठानत्व तो जो आना है ब्रह्म में वह क्या होगा तात्विक नहीं बनेगा अधिष्ठान काल्पनिक जगत के लेकर के मुख्य अधिष्ठान ब्रह्म हो नहीं सकता दूसरा कहा चार की टिप्पणी है तीन भी है तस्तात्विक तात्विक्वसा भगत तीन में कहा कहते हैं तस्य इत्यादि समसत्ता साधन का दर्शना जो समसत्ता में सात साधन भाव होता है जैसे बन्ही और धूम दोनों व्यावहारिक सत्ता में है धूम के द्वारा अग्नि की सिद्धि करते हैं दूर देश में समसत्ता में है दोनों व्यावहारिक वस्तु है व्यावहारिक सत्ता में और यहाँ पर एक वास्तविक परमार्थ सत्ता वाला है और एक काल्पनिक सत्ता वाला है सत्ता वाला दोनों के वैसी स्थिति में परस्पर साध्य साधन भाव हो दे सकता है तो व्यवहारिक सत्ता में दोनों उनका हेतु साथ और साध्य भाव देखा गया है कहा प्रतियोगी तत्प्रतियोगिका चार के टिप्पण का तन निरूपित काल्पनिक जगत निरूपित तो वास्तव में अधिष्ठानत्व तो नहीं आ सकता ये कहा आगे ठीक टीका भी कहते हैं कि और भी बात है बाच्यूर्य निरुच्य माने त्र शब्द प्रवृत्तियों निमित्त वक्तव्य तूर्य को बाच्य रूप से कहने पर भी बाच्य होता है विधिमुख से कहना चाहिए कहना, चाहिए। कहना चाहिए चाहिए पूर्वारी। सिद्धांति कहते हैं किंचयच्यूर्य को बाच्यत्व कथन करने पर तत्र शब्द प्रवृत्त और निमित्तम वक्त उस तूर्य में शब्द प्रवृत्ति के लिए शब्द को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई निमित्त बताना पड़ेगा निमित्त पांच में से कोई एक निमित्त दिखाना पड़ेगा पांचों संभव नहीं है एक आना चाहते सिंत वक्तव्य में तत् वो जो संबंध जो होगा निमित्त जो होगा तत्व तो निमित्त हो रहा षी व रूढ़िर् जातिर व क्रिया वा गुण वा यदि विकल्प प्रथम प्रत्यय ये पांच में से कोई एक निमित्त बनेगा शब्द प्रवृत्ति के अंदर षठी माने संबंध जैसे राजपुरुष आदि बोलते हैं संबंध अथवा रूड़ी जैसे गौ करके बोलते हैं रूढ़ शब्द है तो गच्छी थी दिगो बोलेंगे तो सब चलने वाले सबको हो जाएंगे योगी गुरु से अर्थ निकालेंगे काम नहीं चलेगा लेकिन चौपाया जानवर विशेष में ही गो शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि योगिक अर्थ लेंगे गम धातु होता है किस अर्थ में होता है चलने अर्थ में होता है और गो प्रत्यय हुआ है कर्ता अर्थ में तो चलने वाले को गो कहा जाएगा गमे गो उड़ादि सूत्र है गति गो कही होगा यो, अगर यौगिक अर्थ लेंगे तो जो चलने वाले जितने भी है सब गो कहा जाएगी उस स्थिति में क्या करते थे मानी प्रकृति प्रत्यय के अर्थ को छोड़कर के समुदाय शक्ति से अर्थ लिया जाता है उसको होता है रूप जैसे पाचक बोलते हैं प्रकृति और प्रत्यय दोनों के अर्थ लेकर के अर्थ निकाला जाता है यौगिक शब्द होता है पच धातु होता है उसका अर्थ होता है पाक पाक है पचध धातु कात्यय है वो कर्ता अर्थ में है कर्तरीकृत सूत्र है तो कर्ता अर्थ में होता है तो पाकर्ता प्रकृति का अर्थ निकला पाक धातु का अर्थ प्रत्यय का अर्थ निकला कर्ता बिल करके बन गया पाक कर्ता पाचक को पाचक पाक्षक माने पाप करता यह है यौगिक कारधन यौगिक रूप से अर्थ निकाला जाता है जहां यौगिक रूप से निकालने पर मुश्किल पड़े तो रूढ़ लिया जाता है कहीं योग रूढ़ लिया जाता है कहीं यौगिक रूढ़ लिया जाता है चार होते हैं शब्द के अर्थ निकालने के लिए तरीके चार होते हैं चार तरह से होता है योग रूढ़ा योगा यौगिक यो, रूढ़ा चार होता है जैसे पंकज शब्द है योगरूढ़ में आता है पंकज जाता पंकज माने हम योगी का अर्थ भी ले सकते हैं उसमें कीचड़ से पैदा होता है इसलिए उसको पंकज कहते हैं कमल को पंकज बोलते हैं पंकज जाता पंकज सप्तम नाम जन दस उतरा है तो पंकज जात पंकज योगी रूढ़ भी है पंकज में और भी चीज और भी वस्तु पैदा होते हैं खाली वही नहीं कीचड़ में और भी पैदा होते हैं किंतु उनको परित्याग करके कमल विशेष को ही लेना है उसको योग बोलते हैं योग भी घटता है रूढ़ भी घटता है योग और योगी गुरु होता है शब्द एक होगा भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ लिया जाता है जैसे उद्भिद शब्द आता है तो यौगिक अर्थ लेंगे वृक्षादि को उद्भिद बोलते हैं उद्भिन्नती उद्भिद धरती को खोल करके निकलते हैं इसलिए इनका नाम पड़ता है उद्भिद वृक्ष आदि उद्भित कहते हैं उदभित बोलते हैं और एक यज्ञ विशेष है उसको भी उद्भिद बोलते हैं जब वृक्ष आदि को लेते समय में यौगिक अर्थ लेते हैं और एक यज्ञ विशेष में लेते समय में रूढ़ अर्थ लेते हैं योग रूढ़ यौगिक रूढ़ ऐसा शब्द होता है भिन्न भिन्न अर्थों को लेकर के भिन्न भिन्न प्रयोग कर देना यौगिक रूढ़ होता है तो रूढ़ कहा माने ये पांचों होने शब्द कहते हैं मान शब्द प्रवृत्ति के निमित्त तूर्य को अधिष्ठान बनाना हो तो शब्द उसको अधिष्ठान तो के लिए शब्द प्रवृत्ति निमित्त चाहिए ये पांच होते हैं पांचों में कोई होने शतक निमित्त षष्ठी है, है मान संबंध है उस तूर्य के साथ जगत का संबंध है क्या कोई जैसे राजपुरुष बोलते हैं उस पुरुष का राजा के साथ संबंध है इसलिए राजपुरुष बोलते हैं ऐसा संबंध है या रूढ़ है, जैसे गो शब्द बोला जाता है रूढ़ कर दिया था, है रूढ़ी वा जाति वा अथवा कोई जाति हो ब्राह्मण आदि जाति हो उसमें कुछ उस निर्विशेष आत्मा में जाति से परिचय कराया जाए या क्रिया वाह जैसे पाचक आदि पूजक आदि पाचक आदि बनाया जाता है गुणो वा अथवा शुक्ल कृष्ण आदि गुण यदि विकल्प ऐसा पांच विकल्प करके प्रथम प्रत्याह सबसे पहला वाला कौन है षठी संबंध का खंडन करते हैं किया नही नहीं सतशतो संबंध यही है नहीं सत सतो संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त ने विधवा अवस्तुत्व सत और असत दो का संबंध हो नहीं सकता कल जगत कल्पित है असत है अप्रम सत है दोनों का संबंध होना संभव नहीं है शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं हो सकता ये कहा ठीक है कहते हैं तुर्यातिरिक्त अवस्तुत्व तूर्य से अतिरिक्त अवस्तु है चाहे विश्व हो तेजस हो प्राग्ञ अवस्तु है सभी सारा संसार जितने भी है अवस्तु हैं काल्पनिक है सब तस् तूर्य से वस्तुभूत संबंध तस्य माने जो तुरैयाति अतिरिक्त वस्तु उसका और तूर्य से तुरीय का वास्तविक संबंध होने सता काल्पनिक संबंध तो होगा तो वास्तविक संबंध होना संभव क्यों वस्तु हो दो वस्तु का संबंध होता है या एक तो वस्तु है और एक अवस्तु है दोनों का संबंध होना संभव नहीं इसलिए सष्टी नहीं लगाया जा सकता था तस् ये जो काल्पनिक विश्वादी है इनका और तुरीय दोनों का दोनों का वस्तुभूत संबंध असिध्य काल्पनिक संबंध तो हो सकता है किन्तु तो वास्तविक संबंध होना संभव नहीं असिधे विषयाभावी को तो ष्टि जब विषय ही नहीं तो उस स्थिति में षष्टि कैसे संबंध के लिए विषय चाहिए विषय है ही नहीं अमुक का अमुक के साथ संबंध दिखाना है तो विषय चाहिए अमुक है ही नहीं जिसका संबंध दिखाना वो व्यक्ति नहीं है तो विषय का अभाव वस्तु जब है ही नहीं उस में कहां से संबंध होगा एक विषय अभाव है छह नंबर की टिप्पणी विषयों धर्म प्रतियोगि विषय दो में से कोई एक धर्मी रूप या प्रतियोगी रूप जहां संबंध जाएगा वो धर्मी होगा और जिसका संबंध जाएगा वो प्रतियोगी होगा अनुयोगी प्रतियोगी बोलो धर्मी प्रतियोगी बोलो एक ही चीज है विषय हो धर्म प्रतियोगी रूप तुरियातिरिक्त वस्तु तो अभावत तुरैयातिरिक्त जो है वस्तु अभाव वाला है सब वस्तु तो है ना वस्तु तो धर्म नहीं है इसलिए तद अन्यतरत तरत विषय अभाव दो में से एक ना होने से दोनों अभाव हो जाएगा तुरंत से अतिरिक्त तो वस्तु है नहीं इसलिए संबंध हो नहीं सकता एक अभाव आगे ठीक है मैं आगे बोलते हैं दीप्तीय दूस द्वितीय रूढ़ी है ठीक है मैं विकल्प किया था ष्टी बा रूढ़ीर्वा रूढ़ी लेंगे तो कहा नापी नापी प्रमाणांतर विषयत्म स्वरूपाधिवत आत्मनिरूपाधिपत्वाद तो रूढ़ी जहां करना है शब्द को रूढ़ करते समय में अन्य प्रमाण का विषय प्रत्यक्षाधि प्रमाण का विषय होता है जैसे गो बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है शब्द प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण का विषय बन जाता है ना भी प्रमाणांतर विषय तुरीय ब्रह्म है प्रमाणांतर विषय प्रत्यक्ष आदि का विषय भी नहीं बनता स्वरूप जैसे गवादी शब्द प्रमाणांतर आदि का विषय बनते कह हैं कहा ठीक हैं विशिष्ट रूपेण विषयत्व भी यद्यपि तुरीय विषय बन जाता है विशिष्ट रूप से विश्व तेजस प्राज्ञादी रूप से, से विषय बना हुआ है विषय हो जाता है विशिष्ट रूप से शरीरादि विशिष्ट रूप से अहम अहम होता है विशिष्ट रूप से होने पर भी विषय बनने पर भी स्वरूपेण निरूपाधिक आत्मना स्वरूप निरूपाधिक स्वरूप है उसके निरुपाधिक आत्मा स्वरूपेण निरुपाधिक स्वरूप के माध्यम से तद अविषय बारियाय हो जाता है विशिष्ट रूप से माने प्रत्यक्षाद प्रमाण का विषय बन रहा है अहम अहम होता है शरीर को लेकर के अपने स्वरूप से नहीं नत्र गवाद रूढ़ी अवतरित ही जैसे गौ आदि में रूडी अवतरित हो जाता है रूडी का रूट शब्द प्रयोग होता है उसमें इस शुद्ध आत्मा में नहीं हो सकता एक आदमी सात के टिप्पणी यज्ञाद इव उदमिदादि शब्द रूडी इति अवधेय जैसे यज्ञादि में उद्मिदादि शब्द है वो क्या करते हैं यज्ञ आदि के लिए रूढ़ लेते हैं और वृक्ष आदि को लेकर के योगी कर्त लेते हैं अवधेन कहा तृतीय कहते तृतीय क्या था जाति वक्त जाति हो तो अमुक करके परिचय कराया जाता है अमुक जाति के माध्यम से जैसे अयम ब्राह्मण बोलते थे ब्राह्मण है इतर से व्याकृति हो जाएगा जाति के माध्यम से ऐसा भी नहीं न तृतीय गवादो विवाद अद्वितीय तुरीय सामान्य विशेष भाव से अभिधात्म अयोग्यवाद ये कहते हैं गवादो जैसे भुआ आदि में इतर व्यावृत्ति करने के लिए सरल है गोत्व जाति है उसमें महिष तो में महिषत्व है गो में गोत्व है इतर से व्यावृत्ति किया जा सकता है इवा गारो इद्वितीय है जो अद्वितीय तूरीय है जो दूसरा है ही नहीं कहीं गो में तो दो होते हैं एक गाय गो है गो सब्र है एक गोत्व जाति है व्यक्ति और जाति दो होते हैं वहां यहाँ अद्वितीय है अद्वितय और महिशक् सामान्य विशेष भाव से सामान्य माने जाति विशेष माने व्यक्ति सामान्य विशेष भाव जाति व्यक्ति करके इतर नहीं किया जा सकता एक करके कहा गो कहा आठ की टिप्पणी है सामान्य विशेष गोतवादी सामान्य धर्म जो गोतवादी होते हैं जाति जो होते सामान्य है सामान और विशेष सचा तब व्यक्तित्व गो व्यक्ति व्यक्तित्व जो गो में रहेगा गो व्यक्तित्व तो विशेष है ऐसा वैसे आत्मा में चिंत नहीं कर सकते एक कहा एक करके कहा भाषा गवादिपत नाथि जाति मो आदि के समान जाति जातिमत नहीं है ब्रह्मा क्यों अद्वितीय नद्वित सामान्य विशेष का भाव तो अद्वितीय होने से सामान्य विशेष दोनों धर्म ने वहां न सामान्य का सकते है न विशेष का सकते है दो हो तो सामान्य विशेष कहा जाए अद्वितीय है ठीक है न चतुर्थ चतुर्थ क्रिया है एक व्यक्ति को पार्थक्य करने के लिए शब्द प्रयोग करने के लिए क्रिया है वो भी वहां नहीं कहते हैं पाचक आदम इव जैसे पाचक शब्द में प्रयोग हो जाता है अभिक्रिय तुल्य विक्रियावत्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त भक्तों में जैसे पाचक शब्द में क्रियावत्व करके क्रियावान होता है इसलिए पाचक बोलते हैं तो खाना आदि पकाता है तो पाचक कहते हैं उसको क्रिया को लेकर के व्यक्तिक्रमण होता है और ब्रह्म कैसा है अभिक्रिया है क्रिया रहित है ऐसा तुल्मा जो ऐसा है विक्रियावत्व से क्रियावत्व धर्म दिखाना वो तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्रियावत्व है वो संभव नहीं है भक्तों में अभुक्तत्वा कहना संभव नहीं है इसलिए कहा ना भी क्रियावत्व भाष्य में कहा था ना भी क्रियावत्व पाचकादिवत अभिक्रियत्वाद पाचकादि का समान क्रियावत्व भी नहीं है क्यों अभिक्रिय हो न पंचम पंचम कहते हैं गुणवत्व प्रवृत्ति का निमित्त गुण भी है वो भी नहीं महा उत्पल आदव जैसे कमल आदि हैं। उत्पल मैंने कमल कमल आदि में नीलादिश्दव जैसे नील नीलम उत्पलम इत्यादि बोला जाता है अन्य उत्पल से उसको पृथक कर देगा नीलादिशव निर्गुण तुरीय गुणवत्व जो निर्गुण है तुरीय ब्रह्म में गुणवत्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त भक्त शब्द प्रवृत्ति निमित्त बोलना संबंध है कि निर्गुण होने से गुण, गुण के माध्यम से भी नहीं कहा भाषा में कहा ना भी गुणवत्ता नीला आदिवाद निर्गतवाद जैसे नीलों घटा आदि बोलते हैं अन्य घटों से पृथक करने के लिए बोला जाए नीलम उत्पलन बोलते हैं अन्य कमरों से अलग करने के लिए वो तो गुण को लेकर के होता है प्रयोग किन्तु तो यहाँ निर्गुण है तो उसके भी नहीं हो पाए तो पांचों के पांचों जो शब्द प्रवृत्ति के निमित्त थे पांचों वहां है नहीं इसलिए विधि मुख से उसका प्रतिपादन करना संभव इसलिए निषेध मुख्य ही प्रतिपादन होगा नगे नगमृति यही बोलेगी है ठीक अनुपलब्धि तदेव तुर्य सेवृत्ति निपलब्धि बाधित अनुमान दिया था उसी अनुमान के खंडन के लिए इतने भाष्य और टीका लिखनी पड़ी अनुमान क्या दिया था ब्रह्म तुर्य बाच्यम अधिष्ठान जो पूर्व प्यारक पायरा के में पूर्व पायरा के शुरू में अनुमान दिया था तदेव इस प्रकार से तुरी से बाच्यत्व अनुमान जो सब बाच्यत्व का अनुमान दिया है बाच्यत्व सब बाच्य होता है ब्रह्म क्यों अधिष्ठान होने से कहा हुआ है तो क्या इसका अनुमान में हित्वाभाष बनाने का क्या साधन निकाला तब तो कहते हैं बाच्यत्व शब्द प्रवृत्ति तो निमित्त अनुपलब्धि बाधित अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा बाधित है बाधित हेतु है ऐसे भाव साध्याभाव भाव पक्ष निश्चित है सब बाधित है प्रमाणांतर से जिसका साध्य का भाव पक्ष में निश्चित हो जाए उस हेतु को बाधित बाधित हेतु बोलते हैं है, आवास है। तो आभाष है ये अनुपलब्धि प्रमाण क्यों शब्द प्रवृत्ति के निमित्त उपलब्ध नहीं है वाच्यत्व सिद्ध करने के लिए शब्द प्रवृत्ति के निमित्त जाति गुण क्रिया आदि संबंध आदि कोई उपलब्ध न होने से अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित है आवास ये तो येत्वाभाष अधिष्ठान तो हेतु दिया था आवास तो है उसके द्वारा बाच्यत्व तो सिद्ध नहीं कर सकते एक कहा तदेव तुर्यसुमान तु पूर्वाली का जो बाच्यत्व अनुमान है अधिष्ठानत्व तो हेतु देकर किया शब्द प्रवृत्ति निमित्त अनुपलब्धि बाधित शब्द प्रवृत्ति का निमित्त के जो अनुपलब्धि हो रही उपलब्धि नहीं है अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित है अनुमान बाध दो हैत्वाभाष है हेतु नहीं हेत्वाभाष है यदि फलित माह ये निष्पन्या क्या हुआ अतः करके भाषण में कहते हैं अतो न अभिधान निर्देशम आ अतः इसलिए शब्द प्रवृत्ति का कोई विविधता धर्म न होने के कारण से न अभिधान निर्देशम आ रहती अभिधान निर्देशम न आती माने वाच्य रूप से विधि रूप से कथन करने के योग्य नहीं होता वो योग्य नहीं है निषेध मुख से उसका प्रतिपालन करना इतर व्यावृत्ति करना वहां तात्पर्य है ये कहते है। पक्ष कहता है सश विषाणु आदि समत्वाद निरर्थक जब शब्द वाच्य तो नहीं है शब्द का वाच्य नहीं बनता विधि मुख से किसी का प्रतिपा नहीं किया जा सकता है तब तो खरगोश के सिंह जैसा कहना मात्र है ही नहीं बस सश विषाणु आदि समत्वाद खरगोश के सिंह के समान खरगोश है ही नहीं इसके समान निरर्थक होगा उसकी चर्चा कर निरर्थक है जब शब्द वाच्य तो नहीं होता है विधि मुख से उसकी प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है उस स्थिति में खरगोश से सिंह समान निरर्थक होगा माने निरर्थक होगा निष्प्रयोजन होगा उसकी चर्चा करके क्या फायदा है तरी तब तो ऐसा होगा ये पूर्वादि ने कहा तो श्वेता न फल है उसका खरगोश से सिंह का जैसा नहीं है फल है क्या फल है ना आत्मत्व अवगमे तुरयश अनात्म त्रिष्ठा व्यावृत्ति हेतुत्व जब तूर्य को अपना स्वरूप जानने पर प्रपंच रहित ब्रह्म में हुआ ऐसा ज्ञान होने पर आत्मत्वगम तूर्य से तूर्य से आत्मत्वगम तूर्य को अपना स्वरूप समझने पर क्या स्थिति होती है अनात्म तृष्णा व्यावृत्ता व्यावृत्ति वो जो तूर्य का ज्ञान होगा आत्म रूप से अपने से अभिन्न रूप से तूर्य का ज्ञान होगा उस स्थिति में जो अनात्मा में तृष्ठा होती थी शरीर आदि को लेकर के जो तृष्ठा थी इसको बचाने की तृष्ठा आदि जो भी तृष्ठा थी वह व्यावृत्ति का हेतु हो जाएगा ज्ञान में व्यावृत्ति का कार्य रहेगा अनात्मा त्रृष्ठा समाप्त हो जाएगी सूर्य को आत्म रूप से समझने पर जो अनात्मा में एक तृष्ठा होती थी अनात्मा की रक्षा आदि की चिंता भी वह समाप्त हो जाएगी व्यावृत्ति हेतु जैसे दृष्टांत देते हैं सुक्ति का अवगम यजत तृष्ठा यहा करके एक हो गई थी पैदा हो गया था शादी, ऐसा ज्ञान हो गया था प्रवृत्ति हो रही थी किंतु बाद में उसको शुक्ति का समझ गया तब वो रजत तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है अधिष्ठान के ज्ञान हो जाने पर कल्पित पदार्थ की तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है वैसे यहां भी सबका कल्पना का अधिष्ठान जो तुरी आत्मा उसका ज्ञान होने पर यह कल्पित पदार्थ में जो तृष्णा शरीर में विश्वादि में जो तृष्णा है वो तृष्णा समाप्त हो जाएगी ये तृष्टान्त दिया सुक्ति का अवगण जैसे सुक्ति का ज्ञान हो जाने पर रजत कृष्णा आया रजत तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है फिर चांदी की तृष्णा नहीं रहेगी सुक्ति का ज्ञान हो जाए तो ठीक इसी प्रकार देहादि जो अनात्मा में वास्तव में हम आत्म स्वरूप में पहुंच जाएं तो अनात्मा में जो आत्मबुद्धि आदि तृष्णा इसके लिए लालन पालन की तृष्णा जो थी वह समाप्त हो जाएगा ये फल होगा के समाज निरर्थक नहीं फल है उस तुरीय का ज्ञान का फल है तो बताए भाष्य से आगे नहीं तूर्य से आत्मत्व तो अपगमे क्षति अविद्या तृष्णादि दोषाराम संभव हो अस्थित ये भाष्य का पल्लभन करते हैं उसका तूर्य से आत्मत्व तो अपगमेशती जो तुरय है उसको अपने से अभिन्न ज्ञान प्राप्त करने का पहले विश्वादि में आत्मत्व बुद्धि तो थी जब तक तब तक तो तृष्णा तो थी ये भी चाहिए वो भी चाहिए तृष्णा विश्व तेजस में, में आप और तुरिया से आत्मबुद्ध का अविद्या तृष्णा अविद्यादि ये तृष्णा है अविद्या काम कर्मादि दोष ये संभव नहीं है इन दोषों का होना संभव नहीं है है न तुरीय कारणमस्ती तुरीयो आत्मा तो का ज्ञान न होने में उसका तो कारण भी नहीं है तुरिया आत्मा नहीं हो सकता इसके लिए तो का कारण भी नहीं होता है। अपना स्वरूप नहीं है तुरिया। तुरिया से आत्मत्व तुरिया तो आत्मा को अभाव जानने में आत्मा नहीं है इसमें कोई कारण भी नहीं है सर्वोपरिश्राम जितने भी उपनिषद है वो तूर्य को आत्म रूप से स्वीकार करके ही हो जाते हैं सर्वो केवल मांडवी के, के उपनिषद आपने सारे उपनिषद ये स्वर से बोलते हैं तुरय ही आत्मा है सर्वोपनिषद सारे के सारे उपनिषद का तादअर्थ है ना उपक्षया वो तो तूर्य को आत्म से सिद्ध करके समाप्पन समाप्ति शामागे होते हैं सारे उपनिषद क्यों जैसे तपी ये उसे तूर्य को ही आत्म रूप से कथन करने वाला है अयम आत्मा ये तूर्य को ही आत्म से प्रतिपादन करने वाला है तत्सत्यम वही सत्य है तुरी आत्मा ही सत्य है स आत्मा तत्सतम स आत्मा वही सत्य है वही आत्मा है शांति परिस्थिति बात है यदि अपरोक्ष में कहा जो साक्षात अपरोक्ष होता हो वही आत्मा होता है परंपरा से अपरोक्ष होने वाला आत्मा नहीं है यह शरीर परंपरा से इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है यह आत्मा नहीं है किसी की अपेक्षा के बिना ही जो हो जिसका अपरोक्ष होता है अपने जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं दूसरे को जानने के लिए इंद्रिया की आवश्यकता है सबा अभ्यंतरो है जो आत्मा है कैसा है बाह्य माने कार्य है आभ्यंतर मने कारण कार्य कारण या अधिष्ठान रूप से छिपा हुआ है अजन्मा है इत्यादि आत्मा वेदम सर्वम या ये सब कुछ आत्मा ही तो है मैंने सब कुछ को बाध समानिक सबको बाद करके सब कर आत्मा को बचा जैसे चौदह स्थान प्रकार से बाघ समान करना सर्वोपनिषलाम तथ्य उपक्षयात इत्यादि जो उपनिषद हैं सबके सब, सब उप इत्यादि नाम पूर्व के साथ अनुदाना सर्वोपनिषलाम इत्यादि नाम सर्वोपनिषलाम तादर्थ उपक्षयात उसी तुर्य के प्रतिपादन के माध्यम से ही समापन करते हैं सब समाप्त होते हैं ठीक है सर, यदि तुर्यशी विशिष्ट जातियादी नर विषाणे तृष्टि निषल पूर्वादिका है स सीषाण साम निरर्थक तरी पूर्वादिक स्पष्टीकरण है टीका तो में पूर्वादिकादि यदि तुर्य में जाति गुण क्रिया कुछ भी नहीं है विशिष्ट नहीं है वो जाति विशिष्ट नहीं गुण विशिष नहीं क्रिया विशिष्ट नहीं संबंध विशिष्ट नहीं ऐसा यदि है विशिष्ट नहीं है विशिष्ट जाती आदिमान नहीं है तो तुरह तरी तब तो नर विषाण दृष्टि रिव कैसे मनुष्यों के सिंह आए करके चर्चा से क्या फल मिलने वाला है कोई निष्प्रयोजन को है नर विषाण आदि रिव नर विषाणु मनुष्यों के सिंह मनुष्यों के सिंह की चर्चा क्या फल मिलेगा कोई नहीं इसी प्रकार तद दृष्टि रवि जो दृष्टि है जाती आदिमान नहीं है वो उसके भी जो चर्चा करनी है निष्फलम वो भी निष्फलोत्म निष्फल ही होगा यह पूर्वादि की संख्या है एक क्यों विशिष्ट जात्यादि को तो राजादी उपासना से फलवत्व फुलिस विशिष्ट जाति वाले जो जाति आदिमान जो राजादी होते हैं विशिष्ट जाति क्षेत्रीय जाति वाले हैं क्षेत्र तो जाति वाले इत्यादि राजादी की जो उपासना करते हैं सेवा करते हैं उन्हें करने से फलवत्व फलबात फलशाली हो जाता वो फलशाली तो वो है विशिष्ट की और वो विशिष्ट नहीं है जाति आदि मान नहीं है तो कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा ये संकते कहा शंका कहता है पूर्व आदि सस विषाम आदि समत्वात निरर्थक कहा तब तो खरगोश के सिंह आदि के समान निरर्थक ब्रह्म तो है टीका सिद्धांति कहते हैं टीका भी हैं देखो भाई फल है जैसे सुक्तिका का ज्ञान होने पर रजत कृष्णा निवृत्त हो इसी प्रकार उस आत्मा का ज्ञान होने पर देहादि वैल्यू त्रिष्णा थी समाप्त हो जाती है फल है उसके जानते टीका में जाती यथा सुक्ति रियम अवगत यह सुक्ति है ऐसा जान लेने पर पहले रजत बुद्धि हो गई थी उसमें तृष्णा लगी हुई थी लोभ था और कालांतर में ज्ञान हो गया ये रजत सुक्ति है ज्ञान हो गया यथा सुक्ति यम अवगण है जैसे यह सुक्ति है जैसे ज्ञान होने पर रजतादि विषय त्रष्णा व्यावृत्त है रज, रजतादि की बुद्धि हो रही थी वह तृष्णा थी लोभ था उसकी व्यावृत्ति हो जाती है लोभ समाप्त हो जाए अधिष्ठान के ज्ञान होने पर जो अन्य में जो तृष्णा थी आरोपित वस्तु में तृष्णा थी समाप्त हो जाती है जैसा है तृष्टान्त तथा उसी प्रकार समझना तथा तुरीयम ब्रह्म अहम इति आपत्व वही तुरीय ब्रह्म मैं हूं ऐसा ज्ञान होने पर जिस पर ऐसा ज्ञान होगा तो जो सच्चिदान परमात्मा है तुरीय ब्रह्म वो मई हूं तुरीय ब्रह्म अहम तुरीय ब्रह्म मई हूं अपने से अभिन्न रूप से तुरीय साक्षात्कार उस तूर्य को अभिन्नत्व साक्षात्ने पर साक्षात्कार करने पर नहीं भाई आत्मा जैसे साक्षात्कार होने पर सती अनात्म विषया त्रृष्णा जो अनात्म विषय तृष्णा थी समाप्त हो जाएगी फल है जैसे सूक्ति के ज्ञान होने पर कल्पित वस्तु में कृष्णादी समाप्त हो जाती है उसी प्रकार उस आत्मा में आत्मबुद्धि हो जाने पर देहादि में कृष्णा समाप्त हो जाती है फल है उस ब्रह्म आत्मा को तुरिया आत्मा को जानने का फल है तदेव आत्मत्वरी अवगवश्य सर्वाकांक्षा निवर्तक अनथ तत्व शांत क्योंकि देखो तद एवं इस प्रकार आत्मत्व न आत्मरूप से अपने से अभिन्न से तुर्य का यदि ज्ञान हो जाए किसी ज्ञान का बहुत बड़ा फल है क्या फल है सर्वाकांक्षा निवर्तक किसी भी आकांक्षी वस्तु आका की भी आकांक्षा नहीं होगी आकांक्षा समाप्त हो जाएगी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी किसी जानने की इच्छा समाप्त हो जाएगी सर्वाकांक्षा निवर्तक संपूर्ण आकांक्षाओं के निवर्तक है वो ज्ञान सूर्य को आत्म रूप से जानना ऐसा होने से अनर्थकत्व शंका तो नहीं होता पूर्वादि ने कहा था विशाल के समान अनर्थक है कहा वो करना ठीक नहीं ये पर्याय परिहत्मा इत्यादि सिद्धांत का आत्मत्व इत्यादि है आत्मत्व अवगम तुर्यश्य तूर्य को आत्म से समझने पर अप्रे से भिन्न रूप से समझने काम नहीं चलेगा अभिन्न रूप से अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि कहा हुआ है सूर्य में बोला यह आत्मा ही ब्रह्म है स्वयं आत्मा चतुष्पात करके अर्थ निकाला हुआ है वो तूर्य को आत्म से जान लेने पर अनात्म त्रष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात्थ ज्ञान नहीं रहेगा कि अनात्म त्रष्णा के व्यावृत्ति के हेतु है वो हेतु तो धर्म है वो।। के जैसे ज्ञान हो जाने पर तृष्णा समाप्त तो हो जाती है ठीक है इस प्रकार अनात्म तृष्णा समाप्त तो हो जाती है फल है ठीक है तूर्य से आत्मत्व तो में सती तुर्य को आत्माभाव से जान लेने पर मैं वही तुरीय आत्मा मई हूँ ऐसा जान लेने पर सती सर्वा अनर्थ हेतु त्रृष्णादि दोष निवृत्ति लक्षण फलम उत्तम विद्वत अनुभव संपूर्ण जो भी सर्व अनर्थ हेतु जो तृष्ठा है संपूर्ण अनर्थों का कारण जो तृष्ठा है तृष्णा दोष की निवृत्ति लक्षण फलम उत्तम जो फल का बताया विद्वानों के अनुभव के द्वारा सिद्ध करते विद्वानों का ऐसा अनुभव है जो आत्मा को जानने वाले लोग हैं उनका अनुभव है कि अनात्म त्रष्ठा उनकी व्यावृत्ति होगी दिखाते हैं क्या क्या बोलते हैं नहीं करके न ही गर्शु कह नी तुरीयगमे तुरी तुरी को तुरिया को आत्मरूप से जान लेने पर अविद्या अविद्यादिदोषाण संभव ना अविद्यादि दोष है वो संभव नहीं है ठीक है नो तुरीय अशेष विशेष शून्यम न आत्म अवगंत शक्य थे कोई विशेष धर्म हो उसमें तब तो उसको जानना सरल होता संपूर्ण विशेष से रहित है निर्विशेष है तूर्य पूर्वादी संकाल अशेष विशेषम संपूर्ण विशेष से रहते है कोई भी विशेष नहीं जाति व्यक्ति जाति नहीं गुण नहीं क्रिया नहीं कुछ भी नहीं संबंध नहीं कुछ भी नहीं है जितने विशेष है सबसे शून्य रहित है तूरी अशेष विशेषम जो अशेष संपूर्ण विशेष शून्य जो तूर्य है आत्म अवगंत न शकते न आत्मत्व ने अवगंत हो सकता है आत्मरुष से समझना संभव नहीं होता कोई विशेष होता तब ना कोई विशेष है ही नहीं आत्मरुष से उसको जानना संभव नहीं तब तद हेतु अभाव उसको आत्मत्व न जानने में कोई कारण ही नहीं है ये शंका है पूर्व की तो इसके उत्तर में कहते हैं नचा करके कहते हैं नचा तूर्य से आत्मत्व तो अनुभव में कारण को आत्माभाव से न जानने में कारण नहीं है जानने में कारण क्यों जानने में कारण सारे उपनिषद कारण है सारे उपनिषद वही तुरी आत्मा को आत्म से प्रतिपादन करने से छेद हो जाते हैं आत्म से जानने में तो कारण है अनात्म रूप से जानने में कोई कारण नहीं है तुर्यो तो को यही कहा नुरीय से आत्मत्व अनावग में कारण अस्थित आत्मत्व तो ज्ञान का अभाव में कोई कारण नहीं मिलेगा जानने में कारण है क्यों सर्वोपनिषदाम तथर्थ नृक्षात भाष्य सारे उपनिषद उसी तुरीय को आत्म रूप से प्रतिपादन करके ही छिड़ हो जाते हैं तभी विश्राम लेते हैं सारे उपनिषद सर्वोपनिषम यदि उत्तम उदाहरण ले सर्वोपनिषम कहा भाष्यकार ने उसमें उदाहरण का लेष एक दो उपनिषद की चर्चा कर देते हैं एक दो मंत्रों का उदाहरण देते हैं दर्शन कराते हैं उदाहरण का लेष जरा गंध देते हैं भाष्यकार ये दिखा देगा तत्वशी कहा ये तत्वशी जो है वो तूर्य को आत्मरूप रूप से प्रतिपादित कर, कर, करना ही है उसका काम यही है अयमात्मा ब्रह्म वो भी यही है यही इसी उपनिषद उप्र, में आया पहले पढ़ के आया हम द्वितीय मंत्र में अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद से शुरू हुआ तत्सत्युसार आत्मा सा के तो इत्यादि छां वही सत्य है वही आत्मा है। यद साक्षात अपरोक्ष होता है बिना किसी निमित्त के स्वतः अपरो आत्मा है सब वो कार्य कारण भाव में सब सबका अधिष्ठान है सब में छिपा हुआ है सभी कार्य में मौजूद है सभी कारण में मौजूद है कार्य कारण कल्पित है उसी में अजन्मा है कहा आत्मा ही वम सर्वम ये जो कुछ दिखाई पड़ता है आत्मा ही तो है भाव समान इत्यादि नाम कहा या आत्मा ही प्रतिपादन करके ही समापन समाप्ति होती है ठीक है साक्षा वृत्ति अपरोक्षात प्यपान अंतरण अक्षाक्ष अक्षा शर्थअपक्ष प्रथमा जो साक्षात अपरोक्ष होता है वो है तो प्रथमार्थ में प्रतमां साक्षात तो वृत्ति के व्यवधान अन्य को जानने के लिए वृत्ति बनानी पड़ेगी जैसे घट को जानना हो चक्षु का और घट का संबंध करेंगे तो संबंध होने पर वृत्ति बनेगी वृत्ति के व्यवधान से जानेंगे घट को घट ऐसे नहीं जाना जाएगा चक्षु का घट के साथ संबंध करना होगा संबंध होने पर वृत्ति बन जाएगी अंतकरण घटाकार की वृत्ति बनेगी तो वृत्ति के व्यवधान से हम जानते हैं घट जानने वाले हम होते हैं किंतु जिसको जानने में वृत्ति के व्यवधान नहीं स्वतः अपने जानने के लिए वृत्ति की आवश्यकता नहीं है जो आत्माकार वृत्ति आत्माकार वृत्ति बोलते हैं अनात्म व्यावृत्ति के लिए है वास्तव में आत्मा के लिए आत्माकार वृत्ति होती नहीं है चर्चा आगे आने वाली है तो अनात्मा में आत्मबुद्धि थी उसको हटाने के लिए आई शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है उसको हटाने के लिए जो कुआ खोदना जैसा है कुआ माने होता है आकाश खोखला को कुआ कहते हैं आकाश को क्या खोदना है खोदा जाएगा आकाश नहीं खोदा जाता खोदना क्या है उसमें जो अवरोधक थे उसको फेंक रहा है मिट्टी पत्थर जो अवरोधक बने थे उसको हटाना है तो यहां ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थात अज्ञान निवृत्ति में तात्पर्य है आत्मबुद्धि निवृत्ति में, में तात्पर्य है न कि वहां पर ब्रह्माकार वृत्ति बना है यदि साक्षात अप्रोक्षात्में कहा वृत्ति व्यवधान अंतर वृत्ति के अन्य वस्तु के जो होगा वृत्ति के माध्यम से ज्ञान होगा अपरोक्ष होता है घट अपरो होता है और वृत्ति बनती है घट वृक्ष होता है और वृत्ति के व्यवधान है बीच में हमारे और गढ़ के बीच में वृत्ति है किन्तु यहाँ अपने जानने के लिए किसी वृत्ति की आवश्यकता नहीं ही है साक्षात वृक्ष आगे निषेध मुखेगा तूर्य से प्रतिपादन न विधि मुख है उपाध्याय अब तक ये सिद्ध भाष्य में निषेध मुख के माध्यम से ही तूर्य का प्रतिपादन हो सकता है विधि मुख से नहीं हो सकता यह सिद्ध कर दिया निषेध के माध्यम से होगा विधि नहीं हो सकता निषेध मुखे नुर्यसे प्रतिपादन तुरी आत्मा की चर्चा जो प्रतिपादन होना है निषेध मुख्य होगा न विधि मुखे नहीं तुर उपाध्या विधि मुख्य सकता ये सिद्ध करके वृत्ता पूर्वकम उत्तर ग्रंथ हम अवतारे थे पूर्व के, के कुछ अनुवाद करके पूर्वपातों के अनुवाद पूर्वक आगे के ग्रंथ का अवतरण देते हैं कहा वृत्ता क्या है स्वयं आत्मा चतुष्पाद करके कहा था द्वितीय मंत्र के आखिर में भी बोला था स्वयं आत्मा चतुष्पाव ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद ये तो मंत्र था चतुष्पाद करके तीन पादों की चर्चा कर दी अब अब चतुर्थ पाद की चर्चा कर दी वृत्ता ही है, है। पूर्वों की बात है कुछ करना चाहते है बोलते हैं स्वयं आत्मा चतुष्पाद ये मंत्र ब स्वयं आत्मा परमार्थ अपरमार्थ रूपस चतुष्पाद दो भाग में है आत्मा एक परमार्थ रूप में है और एक भाग अपरमार्थ रूप में है एक वास्तविक है एक भाग और एक भाग काल्पनिक है विश्व तेजस ये काल्पनिक है पूरी वास्तविक है स्वयं आत्मा परमार्थ अपरमार्थ रूप तात्विक और अतात्विक भेद से परमार्थ वास्तविक और अपरमार्थ अवास्तविक भेद से चतुष्पाद चार पाद है आत्मा का कहा यदि उक्ता ये कहा था कहा तो दिप्य मंत्रव्योत्मा चतुष्पा तस्थ अकृत रज्ज सर्पादि पाद लक्षणं बीजा प्रस्थानीय उस आत्मा के जो एक भाग है अपरमार्थ स्वरूप भाग है जो विश्व तेजस प्राज्ञा करके उसके कथन हो गए तस् आत्मन अपरमार्थ रूपम जो अपरमार्थ रूप है वास्तविक नहीं काल्पनिक जो आत्माए अविद्यात अविद्या के कारण से भाषण वाले विश्व तेजस प्राज्ञ रूप रज सर्पादि जैसे रजु में सर्प की कल्पना होती है वैसे उस शुद्ध तुरीय तीनों कल्पित आत्मा की चर्चा कर दी पाद त्रय लक्ष्मण तीन पाद विश्व तेजस प्राज्ञा कर कहा बीजान पर स्थानीय प्राज्ञ कारण है तो ये कार्य है तो विश्व तेजस कार्य है प्राज्ञा कारण है बीजाकुर स्थान में कार्य कारण भाव में कथन हो गया क्योंकि एस योनि करके प्राज्ञ को कारण बताया है षष्ट मंत्र में एस योनि सर्वस्व इत्यादि कर कहा अतः इदानी अब अपरमार्थ स्वरूप का तो चर्चा हो गया चार पादों में तीन पाद की चर्चा हो गई स्वयं आत्मा चतुष्पाद कहा था, तो था अब अबीजात्मक जो कार्यकार अतिरिक्त है तो कारण तुरी आत्मा किसी का कारण भी नहीं न कारण है ना कार्य है अबिजात्मक परमार्थ स्वरूपम जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का वास्तविक स्वरूप है रज्जु जैसे रज्जु और सर्प की कल्पना में सर्प सर्प है रज्जु सत्य है ठीक इसी प्रकार ये तीनों आत्मा की कल्पना जिसमें होती है जिस शुद्ध में होती है रज्जु स्थान रज्जु के स्थान में जो है तुरी आत्मा सर्पादी स्थान यह उक्त स्थान निराकरण उस आप जैसे रज्जु का निराक रज्जु का सर्पादी के निराकरण करके रज्जु के प्रतिपादन किया जाता है उसी प्रकार सर्पादी के स्थान में विश्व तेजस प्राप्ति कल्पित हैं के निराकरण खंडन के द्वारा अब यहाँ ना प्रग्ञ न बहिष्प्रग्ञ खंडन करना है नात प्रज्ञन के द्वारा तेजस का खंडन करना है न बहिस्प्रग्ञ के द्वारा विश्व का खंडन करना है इस माध्यम के द्वारा एक आ सर्पा अधिस्थान ये उक्त स्थान मंत्र निराकरण सर्पा अधिस्थान जो उक्त तीन स्थान है विश्व तेजस तीन स्थान बताया जागृत स्थान स्वप्न स्थान सुथान तीनों का निराकरण के माध्यम से आगे मंत्र बोलते हैं मंत्र कहता है इस मंत्र मंत्र कहेगा आप इस बारे में बोलेगा इत्यादि ये मंत्र है बीजांकुर स्थानियम माने क्या है ये तीनों आत्माओं को बीजांकुर स्थानीय कहा था विश्व तेजस प्राको आश्र कहा बीजांकुर स्थानियम बोला क्या है तो व्यवस्थित परस्पर मिथव माने परस्पर कार्य का भाव से व्यवस्थित कारण तो है तो कार्य कार्य कार्यकाल भाव से व्यवस्थित यही है बीजा प्रस्थान करते हैं है, यही है बता रहे और तुर्य के लिए का, कहा अर्थात अधुना अभिजात्मक कहा अभिजात्मक मन कार्यकार जो कार्यकाल भाव से रहे उसकी चर्चा करने आ गए जो कार्य कोटि में भी नहीं कारण कोटि में नहीं उस आत्मा की चर्चा है तुर्य आत्मा की यह तत्र हेतु सूचित उसमें कार्य के सूचना देते हैं परमार्थ स्वरूपम कहा स्वरूप जो आत्मा का उसकी चर्चा अब करनी है परमार्थ ठीक है तसे विधिमुखे निर्देश अनुपत्ति प्रागुप्त अप्रत्याह तस् माने जो तुरिया आत्मा है जो तुरिया आत्मा है उसके विधिमुख से निर्देश नहीं हो सकता है पहले जो कहाषिकार भासिका, ने बहुत जोर लगा कहा पूर्व चर्चा की वाला उसको अभिप्रेत तो तो उसी को स्वीकार करके थे कर कहते हैं सर्पादि सर्पादी के स्थान में और तुरय आत्मा रज्जु के स्थान में उस सर्पादी के निषेध के द्वारा रज्जु के ज्ञान होना है इसी प्रकार उन्होंने कहा था सर्पाधि स्थानीय तथा निराकरण आह कहा इत्यादि कहा यहीं आगे है आगे मंत्र न बैस्प्रज्ञ नुभयता प्रज्ञ न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञ नाप्रज्ञ प्रक्यं। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षाम चिंत अप्युपदेश्यम एव प्रत्ययचार प्रपंचोप शात शिवम अवैत चतुर्थ मन स विदे नोत नज्ञनम व्यवहार्य अग्रा्य अलक्षण अचिंत अप्युपेश्यम ऐतसार प्रपंचोप शात शिव अत चतुथं मन स आत्मा स विज्ञे वृत्ति के लिए कहा यह प्रज्ञा वाला नहीं है जो तेजस आत्मा अंत वाला है स्वप्न कालीन आत्मा स्वप्न वाला आत्मा वो नहीं आम तुरिया आत्मा अंत वाला नहीं इसका परिचय इस तरह से करना है यह तुरिया आत्मा है ऐसा विधिमुक्ष नहीं निषेधमोक्ष इतर व्यावृत्ति के माध्यम से समझना है लक्षणावृत्ति से समझना है शक्ति वृत्ति से नहीं अंत प्रज्ञा वाला नहीं है वो तो तैचस होता है ये नहीं ना न बहिष्प्रज्ञ मान जागृत कालीन आत्मा जो बहिशालीन आत्मा बहिष्प्रज्ञा होता है वो वो भी ये नहीं है जागृत काल वाला आत्मा भी नहीं है विश्व भी नहीं है ना नज्ञ जागृत और स्वप्न के अंतराल अवस्था ऐसा ऐसा वाला भी नहीं अंतराल अवस्था वाला नहीं है अंतराल अवस्था वाला नहीं है न प्रज्ञान घन प्रज्ञान घन सारे प्रज्ञाओं सा का घन हो जाना एक हो जाना एक ही भूत हो जाना सुशुक्ति का विशेष विज्ञान का अभाव हो जाना सामान्य रूप में रहना प्रज्ञान घन वो भी नहीं है तो तुरिया आत्मा प्रज्ञान घन मन प्राज्ञ भी नहीं है ऐसा न प्रज्ञम कदे एक साथ सभी विषयों की जानकारी होती हो सर्व विषय ज्ञातृत्व हो एक काम ऐसा भी नहीं नहीं है और कहते फिर जड़ होगा कुछ नहीं जानता होगा ना अप्रज्ञम कर ना ना अप्रज्ञ अप्रज्ञम ही नहीं है जड़ भी नहीं है वो आत्मा ऐसा है अदृष्टम माने प्रत्यक्षादि प्रमाणित विषय नहीं है ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है अदृष्टम दर्शन के योग्य नहीं है देख करके नहीं पता जा सके आत्मा है अव्यवहार्यम जब अदृष्ट है ज्ञान का विषय नहीं तो व्यवहार के युग भी नहीं है जो तो ज्ञान का विषय होता है वही व्यवहार के युग्य होता है अदृष्टम करके जब तो विषेद हो गया ज्ञान का विषय नहीं है तो अब व्यवहार है व्यवहार का युग्य भी नहीं है अग्राह्यम कर्म इंद्रियों का भी विषय नहीं हो पकड़ करके सुन इत्यादि चल करके पकड़ करके मिले ऐसा भी नहीं है अग्राह्य है कर्म का भी विषय नहीं है अलक्षणम हेतु लक्षण माने हेतु होता है जैसे दूर देश में अग्नि धूम के द्वारा परिचय होता है तो अनुमान का विषय को लक्षण कहते हैं अनुमान का विषय भी नहीं है अनुमान से सिद्ध हो जाए आत्मा अचिंतम मन का विषय भी नहीं है चिंतन का विषय भी नहीं है मन बड़ी शक्तिशाली है माने इंद्रियों को तो ये चाहिए संबद्ध वर्तमान चहते चक्षुराधिना ऐसे उदयनाचार्य ने कहा है उस न्याय कुष्णाजलि तो चक्षराधी इंद्रिया हैं विषयों को ग्रहण करते हैं तो कि संपत्त होना चाहिए चक्षु संपत्त को ही चक्षु ग्रहण कर पाएगी दूरदेश वालों को ग्रहण नहीं कर सकती दूरदेश में विषय है संबद्ध नहीं और वर्तमान में होना चाहिए विषय भूत को भविष्य को ये ग्रहण नहीं कर सकती चक्ष को तो किन्तु मन ऐसा एक देवता है जो बहुत की भी चर्चा कर देता है भविष्य की चर्चा कर सकता है दूरदेश की भी चर्चा कर जाता है बहुत शक्तिशाली है अचिंतन करके कहा वह आत्मा मन का भी विषय नहीं, नहीं है अब व्यपदेशम कहते हैं शब्द प्रयोग होने नहीं सकता वहाँ क्योंकि जाति गुण क्रिया आदि कुछ भी नहीं व्यपदेश माना शब्द प्रयोग होना जिसमें शब्द प्रयोग का विषय नहीं हो विषय नहीं कोई भी शब्द जाति आदि लगातार बोल विधि मही हो सकता एक आत्म प्रत्यय एक ही उसके जाने के है जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में अवस्थाओं का विविचार हो जाता है एक अवस्था में दूसरी अवस्था नहीं रहती है किंतु आत्मा तीनों में घूमने वाला एक ही होता है सो तो हम इसे प्रतिज्ञा होती है एक ही आत्मा प्रत्यय होता है एक आत्म तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा का प्रत्येक ज्ञान होता है ये शहर है ऐसा शहर वाला है प्रपंचो पर कहा उसमें कोई प्रपंच नहीं है ये जो जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति वाले आत्माएं सारे प्रपंच के घेरे में ही पड़े हुए हैं तो विश्व तेजस प्राज्ञा ये तीनों प्रपंची है ये। तो पंच विस्तार धातु से पंच बनता है प्रलग्न से प्रपंच बनता है विस्तार के घेरे में पड़े हुए हैं विश्व तेजस प्राज्ञ प्रपंची आत्माएं प्रपंच वाले हैं किन्तु ये प्रपंच उपसम है है प्रपंच नहीं है प्रपंच रही है पूरी अवस्था में कोई प्रपंच शांतम इसलिए प्रपंच नहीं है इसलिए शांत है वो समूप समय शांतम शिवम कल्याण स्वरूपम शिव कल्याण है सुख स्वरूप है कल्याण स्वरूप आत्मा अद्वैतम वो आत्मा अद्वैत है द्विधा द्विधाइतम द्वैतम न द्वैतम अद्वैतम दो प्रकार से चलने वाले को द्वैत कहा जाता है न द्वैतम अद्वैतम तो दो प्रकार हो नहीं सकता वो अद्वैतम एक ही है चतुर्थम मन उस आत्मा को चतुर्थक कहते हैं ब्रह्मविता लोक कहते है। हैं श्रुति बोलते मैं नहीं कहती हूं ब्रह्मवितालोक मानते हैं इसे क्या हो रहा अपने कहने पर कि विप्रतिपत्ति दोष जो कहना नहीं चाहिए उसका कहना दोष और न कहें तो अप्रतिपत्ति दोष दो दोष की संभावना बोलता दोष अथवा विप्रतिपत्ति दोष अगर नहीं बताए तो जानता नहीं दोष अच्छा और बताएं तो जिसको कहना नहीं चाहिए उसको कहना यह भी दोष विप्रीति विरोधी दोष ये दोनों दोषों के बचने के लिए या के बल्कि जी वृद्धारे बोलते हैं ब्राह्मण अभिवन थे मैं नहीं बोलता हूं ब्राह्मण लोग बोलते हुए ब्रह्मता लोग ऐसा कहते हैं गार्ग अस्तुल इत्यादि बोलते हैं क्या होगा विप्रीतिपति दोष भी नहीं होगा विरुद्ध कथन नहीं किया दूसरों का कथन है और नहीं जानते यह बात नहीं अप्रतिपति दोष भी नहीं ऐसे यहाँ की श्रुति बोलती है मनते मन मन नहीं मैं मानती हूँ नहीं बोल रही लोग ऐसा कहते सा आत्मा वही आत्मा है सा है, उसी को जानना चाहिए उसी को जानने से फल होगा ये कहा समय हो गया है ओम भद्रम कर इतराये के हमने इस प्रकार कुछ सत्य वे से है बड़े और हम कराओ ओम